भाषार्थ हे विश्वावसो इस स्थान से उठो क्योंकि यह स्त्री पतिवाली हो गई है मैं विश्वावस को नमस्कारों एवं वाणियों से स्तुति करता हूं तुम पितृकुल में रहने वाली यौवना दूसरी लड़की की कामना करो यह तुम्हारा भाग है जन्म से उसको जानो भाषार्थ हे विश्वावसो इस स्थान से उठो तुम्हारी नमस्कार से स्तुति करते हैं तथा तुम बृहद नतंबिनी की कामना करो और उस स्त्री को पति के साथ संयुक्त करो भाषार्थ सभी मार्ग कांटों से रहित और सुगम हों जिनसे हमारे मित्र कन्या के घर के प्रति पहुंचे हैं तथा आर्यमा एवं भगदेव हमें अच्छी प्रकार ले जाएं हे देवों यह पत्नी और पति अच्छे मिथुन जोड़े हैं वर एवं वधू के घर जाने के मार्ग कांटों रहित एवं सुगम हों देवगण इन जोड़ों को सुखी एवं समृद्ध करें भाषार्थ तुझे मैं वरुण के बंधनों से मुक्त करता हूं जिससे तुझे सेवा करने योग्य सविता ने बांधा था सदा चारों के घर में तथा सत्कार्यकर्ता के लोक में हिंसा के अयोग्य तुझको पति के साथ स्थापित करता हूं भासार्थ यहां पितृलोक से तुझे मुक्त करता हूं वहां पति कुल से नहीं वहां से तुझे भली प्रकार बांधता हूं हे दाता इंद्र जिससे यह वधु श्रेष्ठ पुत्र वाली और उत्तम भाग्य से युक्त हो वधु का संबंध पितृ कुल से छूटे किंतु पति के कुल से ना छूटे पति कुल से संबंध सुदृढ़ हो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 वहां पत्य के घर की स्वामिनी तथा सब को अपने वश में रखने वाली होकर रहे ऐसी इस्त्री ही योग प्रसंग में उत्तम संपत्य दे सकती है भाशार्थ यहां तेरी संतान के साथ प्रिय की व्रिद्धि हो तथा तू इस घर में गृहस्थ धर्म के लिए जागती रह इस पति के साथ अपनी देह को संयुक्त कर और बूढ़े होने पर तुम दोनों उत्तम उपदेश करो इस धर्मपत्नी की संतान उत्तम सुख में रहें यह धर्मपत्नी अपना गृह आश्रम श्रेष्ठ रीति से चलाए यह धर्मपत्नी अपने पति के साथ सुख से रहे जब इस प्रकार धर्म मार्ग से गृहस्थ आश्रम चलाते हुए पति पत्नी बूढ़े हो जाएं तब वे दोनों उत्तम वचनों का उपदेश अपनी संतानों को दें भाषार्थ नीला एवं लाल बनती है क्रोध युक्त होती है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 आग करो प्रायश्चितार्थ ब्राह्मणों को धन दो यह क्या चली गई है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 यग्यार है इन्राद देव उनको उनके स्थान पर पुनह लोटा दें जहां से वे पुनह आ जाती हैं भाशार्थ जो विरोधी शत्रु रूप होकर पति पत्नी दोनों के पास आते हैं वे न प्राप्त हों वे सरल मार्गों से दुर्गम देश में जाएं शत्रु दूर भाग जाएं भाशार्थ यह वधू शोभन कल्याण वाली है सभी आशीर्वाद करता आएं और इसे देखें इस विवाहिता को श्रेष्ठ सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देकर बाद में सब अपने घर चले जाएं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 जालर, विशशन, शिरो भूशन, एवंग अधि विकर्तन, तीन भागवाला वस्त्र, इस प्रकार के वस्त्र पहनी हुई, सूर्या के रूप में होते हैं, उन्हें तु देख, उनको वेदग्य ब्राम्भड ही शुद्ध करता है, भाशार्थ हे वधू। तेरा हाथ मैं सौभाग्य वृद्धि के लिए ग्रहण करता हूं जिस कारण से तू मुझ पति के साथ दधा अवस्था तक पहुंचना भग आर्यमा सविता इवन पुरंधीह देवों ने तुझे मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए प्रदान किया है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 चौथा मानव वंशच तेरा पति है भाषार्थ सोम ने उस स्त्री को गंधर्व को दिया गंधर्व ने अग्नि को दिया पश्चात इसको अग्नि ऐश्वर्य एवं संतत के साथ मुझे प्रदान करता है भाषार्थ हे वर एवं वधु तुम दोनों यहीं रहो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होओ पूरी आयु को विशेष रूप से प्राप्त करो अपने घर में रहकर पुत्र पोतरो के साथ आमोद आनंद एवं उनके साथ खेलते हुए रहो भाषार्थ प्रजापति हमें उत्तम संतति दें अरिमा वृद्धावस्था पर्यंत हमारी रक्षा करें तू मंगलमई होकर पति के घर में प्रवेश कर तू हमारे आप्त बंधुओं के लिए और पशुओं के लिए सुख कारिणी हो भासार्थ हे वधू शांत दृष्टि वाली एवं पति को दुख न देने वाली हो पशुओं के लिए हितकारी श्रेष्ठ शुभ विचार युक्त मन वाली हे जश्वी वीर प्रसविनी एवं देवों की भक्ति करने वाली सुखकारी हो वो हमारे द्विपादों के लिए तथा चतुष्पादों के लिए कल्याणमयी हो भाषार्थ हे इंद्र तू इसको श्रेष्ठ पुत्रों से युक्त एवं सौभाग्यशाली कर इसको 10 पुत्र प्रदान कर तथा पति को लेकर इसे 11 व्यक्ति वाला बना भाषार्थ हे वधू तू ससुर सास ननद एवं देवरों की सामरागी महारानी के समान हो सबके ऊपर प्रभुत्व कर भाषार्थ सभी देव हमारे दोनों के मनों को आपस में मिला दें जल वायु धাতা एवं सरस्वती हम दोनों को संयुक्त करें इतकष्ट माष्टके तृतीयो अध्याय अथाष्ट माष्टके चतुर्थो अध्याय षडसीतितम सुक्तम भाषार्थ मैं इंद्र ने सोमा भिशौ सोम याग करने के लिए स्तोताओं को कहा था परंतु उन्होंने मुझे इंद्र की स्तुति नहीं की वृषा कपि की ही स्तुति की जहां सोम प्रवृद्ध यज्ञ में मेरे मित्र श्रेष्ठ स्वामी वृषा कपि इंद्र पुत्र सोमपान से आनंदित हुआ तो भी मैं इंद्र सर्वश्रेष्ठ हूं भाषार्थ हे इंद्र तू बहुत व्यथित होकर वृषाकपि पर हमला करता है तू दूसरी जगह सोमपान के लिए नहीं जाता है वह इंद्र निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ है भाषार्थ हे इंद्र तुम्हारा हरा रंग मृगभूत इस वृषाकपि का क्या भला किया है जिस कारण जिसे तू पुष्ट कर धन उदार होकर जल्द ही देता है वह इंद्र निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ है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 मैं इस दुष्ट कार्य करने वाले को सुखकारी नहीं हो सकती इंद्र सर्व श्रेष्ठ एवं महान हैं